किशूर जगत CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है यह कार्यक्रम JRD Tata भारत के पहले उडन पुरुष Your attention please Air India International flight number AI535 from New Delhi to London is about to take off at 08:00 hrs Passengers may kindly proceed towards gate number 7 for boarding. Your attention please. पहला इनाम जाता है मिस्टर एस पी इंजीनियर को थैंक बहुत खुश दोस्तों ये इनाम मुझे मिला जरूर है इस इनाम के असली हकदार हैं मिस्टर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 हेलो मेरा ख्याल है तुम एसपी uh, इंजीनियर हो हां और तुम जहागीर हो ना आई मीन जेआरडी टाटा बिल्कुल ठीक पहचान है तुम भी सोलो फ्लाइट कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो ना हां दोस्त बस फर्क यह है कि तुम कराची से लंदन जा रहे हो और मैं लंदन से कराची ओ मतलब हम एक दूसरे के कंपटीटर हैं <laughs> <laughs> चलो देखते हैं आगा खान ट्रॉफी कौन जीता है मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक <laughs> थैंक यू दोस्त लेकिन विश करने का कोई फायदा नहीं क्यों अभी तो आधा रास्ता बाकी है तुम जीत सकते हो नहीं जीत सकता भाई मेरे प्लेन का स्पार्क प्लग खराब हो गया है और मेरे पास एक भी स्पेयर स्पार्क प्लग नहीं है अब मैं प्लेन कैसे उड़ाऊंगा ओह यह तो बहुत बुरा हुआ आ, यहां के एयरपोर्ट पर ट्राई नहीं किया क्या हां किया था पर मेरे प्लेन का स्पार्क यहां नहीं मिला हम एनीवे तुम चिंता मत करो मेरे पास आठ एक्स्ट्रा स्पार्क प्लग्स हैं Oh really? <laughs> Aisi sthiti se bachne ke liye main hamesha apne paas mein rakhta hoon. Great. Main ek to tumhe de hi sakta hoon. Woh tum le lo aur aage ka safar pura karo. Lekin tumhe zaroorat padi to to kya karoge? Are bhai tabki tab, tab deki jayegi. Woh bhavishya ki baat hai. Ab tum samay kharab mat karo. Chupchap chalo aur fatfat spark plug change karo. Hmm? Thanks. How sporting of you. Jay. <laughs> main tumhara ehsaan kabhi nahi bholunga. and you must take my vest jacket in exchange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 यह बात है सन 1929 की ये थे टाटा इंडस्ट्री के एक आधार स्तंभ जे आर डी टाटा इनका पूरा नाम था जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा रतन जी दादाभाई टाटा और श्रीमती सूनी की चार संतानों में से दूसरे थे जहांगीर इनकी माताजी फ्रेंच थीं और पिता पारसी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 लेकिन सच तो यह है कि मेरा सपना पूरा ही नहीं हुआ बल्कि उसमें पंख लग गए हैं पंख क्या मतलब <laughs> मतलब यह कि मैं सिर्फ भारत का पहला पायलट बनकर ही खुश नहीं रहना चाहता हूं hmm. बल्कि अब तो मैं भारत की अपनी एयरलाइंस शुरू करना चाहता हूं एयरलाइंस यह तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा <laughs> जे उम उम डोंट यू थिंक अ कि अभी कम से कम भारत में यह मुश्किल सपना है मैं जानता हूं तल्मा लेकिन आसान सपना मुझे देखना ही कहां आता है आह तल्मा <laughs> आसान सपनों को पूरा करने में मजा ही क्या है <laughs> यह तो मुझे पता है कि जो काम तुम मन में ठान लेते हो उसे पूरा जरूर करते हो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं God tumhara sapna zarur pura karenge. I wish you all the best. Oh, thank you so very much, Telma. My pleasure. Aur waqai woh din bhi aaya jab san 1932 mein Tata Aviation Service shuru hui jiska naam san 1946 mein badalkar Air India Limited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 आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतने बड़े बिजनेसमैन ने अपने करियर की शुरुआत ट्रेनी के रूप में की थी और टाटा एंड संस को सन 1925 में ज्वाइन किया था लगभग 9 साल बाद इनके पिता ने 34 वर्षीय जेआरडी को अपने कमरे में बुलाया हेलो पापा हेलो माय सन कम ऑन फाइव सीट थैंक यू पापा क्या कुछ खास बात थी हां खास बात तो है नहीं तो मैं तुम्हें यहां क्यों बुलाता किसी के हाथ मैसेज भिजवा देता पापा जल्दी बताइए ना मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं बात बताने की नहीं दिखाने की है ये लो कंपनी का लेटर पढ़ लो क्यों क्या बात है भाई मुझसे क्या पूछ रहे हो खुद ही पढ़कर देख लो Wow. I can't believe this papa. Lekin ye kaise ho sakta hai papa? Kyun? Kyun nahi ho sakta? Kya tum is lag nahi ho? Nahi, mera matlab woh nahi hai. But you know, abhi to mujhe is company mein kaam karte hue saal hi kitne hue hain aur mujhe chairman banaya ja raha hai. Papa, aapko nahi lagta ki is post ke liye mujhe abhi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 नमक, चाए और ट्रक में क्या समानता है? टाटा -टा। टा -टा। विश्व की चाए की सबसे बड़ी कमपनी टाटा टी है मीडियम और हेवी वहिक जो भारत की सडकों पर माल एक जगा से दूसरी जगा ले जाने का काम करते हैं उनमें से 50 प्रतिशत से अधिक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 Good morning, gentlemen. Good morning, sir. Please have a seat. Be seated. Thank you, sir. Thank you, sir. Gentlemen, <tries> jaisa que aupco pata hai, aaj ki meeting ka mudda hai company or karmachariyong ka rishthah. Jee, sir. Aupka is vishai mein kya vichar hai? Maaf <tries> ki मैने शर्माताओं के कर्मचारियों को ज्यादा छूट देने से वो मुंह फट हो जाते हैं यूनियन वगैरह बनाकर नाजायज मांगे करते हैं जिससे बाद में कंपनी का बहुत नुकसान होता है बात तो ठीक है लेकिन इस मुद्दे का दूसरा पहलू यह भी है कि भारत में कर्मचारियों की स्थिति बहुत ही खराब है यदि हम उनसे अच्छे रिश्ते बनाएं और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 तो कंपनी उसका मुआवजा देती है जी जी बिल्कुल बिल्कुल हमारी विंग के कर्मचारी को भी एक दुर्घटना में मुआवजा मिल चुका है बस गए, बस यही बात है जी अब से कंपनी उस अतिरिक्त समय में हुई दुर्घटना के लिए भी कर्मचारी को मुआवजा देगी जी जी क्या बात है ग्रेट सर यू आर ग्रेट एक बिजनेसमैन होकर आप कर्मचारियों के फायदे के विषय में सोचते हैं रियली जस्ट और अभी लेकर भी इतना सोच के मामले के बारे में इतनी खबर तक भियांसी हो या हमारे हर वाले बहुत कहते हैं वे क्या आने जाने के समय इतना होगी तो हमें मुआवजा मिलेगा कर्मचारियों के प्रति इसी सद्भावना के कारण ही टाटा स्टील टाउनशिप को जीवन स्तर की उच्च गुणवत्ता के लिए यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सिटी के रूप में चयनित किया गया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 सन 1966 में स्वयम भारतीय वायू सेना के मार्शल अर्चुन सिंग ने उन्हें भारतीय वायू सेना के पहले मानत एर कमांडर का संमान दिया और 1992 में भारत का सर्वोच नागरिक संमान भारत रत्न उन्हें दिया ग्या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 You've got to lead human beings with affection. जे आर डी टाटा भारत के पहले उडन पुरुष अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन एवं शोध डॉ जितेंद्र सिंह आलेख जयप्रकाश विलक्षण कलाकार सुचित्रा गुप्ता बावला कोचर अशोक कुमार प्रवीण शर्मा, ममता मलकानि, राजेश आहूजा और जैमिनी कुमार, तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे, ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडॉ तथा निर्माण, ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन